बंदे गुरु पद वंदे गुरुपद्द्वंदम भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु नित्वा सहोदितम वंदे नीता नंदसहोदित श्रीनंदनंदन बंदेराधिकार चरणदय गोपीजन सामुक्त बिंदव मनोहर वंशाक बेवच पतितानंग सिन्दुच भव विष्णु वैष्णवभ्यो नमो नमः नम मूक पंगु लैतगिरी यकी तमहंगे परमाधव बृंदाव तुसीदे वै पिया वैकेश कृष्ण भक्ति पद देवी सत्वी नमो नमः नारायण नमस्कृत नर जी वनतम देवी सरस्वती जो मुदीर संकर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरी रक्त गुरु भक्ति गुरभक्तिक्त भक्ति प्रमद जगोपरुण्य श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुतानंद सियादत गाधर शिवसादे श्री गौरभक्तंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे आजान लम्बित अजानुलित भुज कनका संकेतनिक कमलायताक्ष विश्वांर दिजबरौ जुगध वंदे जगत प्रिय करो करुणा बुतारो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे संसार सिंधु सिंधुतरण हृदय यदि साध संकर्तनमृतरसेमते मनोच्चे प्रेमा बुधौ विहरणे यदि चीतबीती चैतन्य चंदे कुराग चैतन्य चंद्रचे कुरतागम श्रीशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पहुबा ने बताएं नाम संकीर्तन करते करते हमारा शरीर शांत हो जाए इसी में हमारा ये मनुष्य शरीर धारण करना स्वार्थक माना जाता है शिल सरस्वती ठाकुर जी अंतिम समय में जब नित नित्य लीला में जाने का तैयारी कर रहे थे डॉक्टर ने प्रार्थना किए या जा आपको ज्यादा कथा नहीं बोलना भक्त लोग जो सेवक लोग शिष्य लोग रहते थे ज्यादा बातें नहीं करते करने देते करने देते थे और जो डॉक्टर आते थे बोले महाराज आप कैसे हो बोले महाराज हमको संकीर्तन नहीं करने देते कथा नहीं बोलने देते इसलिए मैं असुस्त महसूस करता हूँ कथा बोलने दे तो मैं बड़ा सुखी अनुभव करता हूँ श्रीमद भागवत जी महापुराण में श्री सुखदेव गोस्वामी जी गुरु जी परस गुरु इनके सामने परीक्षित महाराज सात दिन का जिनका जिंदगी शेष है ही इज गोइंग टू डाय विद इन सेवन डेज ये जानकर एक अद्भुत प्रश्न पूछे थे यो प्रश्नों ये जो क्वेश्चन है इट्स एन इंटरनेशनल क्वेश्चन नॉट एनी पर्सनल क्वेश्चन ये क्वेश्चन को ऊपर आधार करके भागवत जी में नाम संकीर्तन का सुंदर महिमा बताए गए हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु जी का नेतानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु का दिखाया हुआ संकीर्तन जो यज्ञ है ये क्या है इसका बारे में बताने के लिए आई नीड इस आफ्टर इयर्स टू डिस्का नॉट ओनली 20 20 मिनट इज नॉट सफिशियंट स्टिल प्रश्न क्या हुआ था प्रश्न किए थे सुखदेव गोस्वामी जी अथो परिचाम संसिधिम जोगिना परम, गुरुं। अतो परम गुरुं। गुरु पुरुष सेह यम म्रियम सर्वथा अथो पृछा संसिधि जोगीम गुरु पुरुष सेह यमा था गुरुजी ये बताओ आप जब सबको को मालूम है यू नो इट फॉर श्योर दैट यू आर गोइंग टू ड्राई जब किसी आदमी को पूछा जाए महाराज आप जानते हो आप मरा जाओगे बोले महाराज यहां जानता हूं हम तो हमारे जाएंगे तो सीलो भक्ति वाला ती को सिंह महाराज जी बोलते थे इसको जानना बोलता नहीं इट इज नॉट एक्चुअली नोइंग फीलिंग Without फेलिंग your knowledge is incomplete actually. तो ये जानना जानना नहीं है अनुभव का स्वाद जानना ही असली जानना तो ये जानते हैं हम मर जाएंगे ये आप ये इसका असली अनुभव नहीं है हर कोई का सामने एक बड़ा प्रश्न है ये जो मौत है इसका कोई सलूशन नहीं है देर इज नो सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन ये मौत नामक चीज का कोई सलूशन आज तक निकाला नहीं हर कोई को मरना ही पड़ेगा लेकिन परीक्षित महाराज जी ने ये प्रश्न किया है सुखदेव जी के सामने जे जब आदमी जानते ही होंगे कि हमारा जिंदगी जा रहा है लाइफ इज गोइंग तो हम ये साधन बताओ ए तत्त निवृत्तमानकुतो भयम जोगी नाम निपोनिर्णितम हरेर नामानुकीर्तनम ये उत्तर सुखदेव गोस्वामी जी ने बाद में दिया लेकिन क्वेश्चन क्या था अथो परिच्या अथो ये अथो वेदांत सूत्र का जो चार खंड है इनके प्रथम कंड का प्रथम क्वेश्चन पहला क्वेश्चन था अथोथो ब्रह्म जिज्ञासा और ये सुखदेव गोस्वामी जी का सामने परीक्षित महाराज के ये जो उत्तर अथो परिछ्यामी ये अथो इसका बहुत अर्थ है अगर महीना भर का कथा चले तो इसमें इसका धीरे धीरे व्याख्या हो पाएगा ये अति संकीर्ण समय में संभव नहीं है थोड़ी सी समय में इतना बता दू कि ये जिंदगी अनित्य है अनस्टेबल जिंदगी है इसका कोई स्योरिटी नहीं है ये अनित्य जिंदगी जानने का बाद पीपुलड पुट क्वेश्चन बिफोर सिद्ध महात्मा संत महात्मा का सामने प्रश्न रखना चाहिए कि हमारा जिंदगी जो दो दिन दो दिन का ही है दो पल का है तो हमको ऐसा कुछ साधन बताओ जिसमें हम कित तो हो जाए सिद्धि नहीं स्वसिद्धि हर शब्दों का एक एक माने होता है व्याकरण के द्वारा व्याख्या किया जाए महाजनों का जो अनुभव है इसको सामने आपका रखा जाए तो आपको अनुभव में आएगा अथोप्रेक्षा तो में संसिद्धिम न सिद्धिम।, सिद्धिम सिद्धि बोलने से अष्टादश सिद्धि भी आ सकता है ते संसिद्धि मतलब संसिद्धि मतलब सम्मक रूपेण सिद्धि सम्मक रूपे सिद्धि एकमात्र संकीर्तन के अलावा किसी भी तरीके देर इज नो अदर वे ओपन बिफोर यू एक ही रास्ता खुला हुआ है इसलिए पूछा कि गुरुजी आप तो जोगियों में श्रेष्ठ हैं जोगियों में जोगियों में श्रेष्ठ है क्यों बधाए वहां जितना वशिष्ठ भरदराज चवन नारजी सारे हैं कौन नहीं है लेकिन इन सबों में बताएं आप योगियों में श्रेष्ठ हैं क्यों बोले जोग ये जो ओपन टर्म ये जो है जोग ये ज्ञान जोग धैन जोग कर्म जोग सब इसको जोग टू गेट इन कंटेक्ट विद द सुप्रीम लॉर्ड इसलिए जोग शब्द भक्ति जोग गीता में श्रेष्ठ बोला गया उसमें भी संकीर्तन का ही प्रशंसा किया गया और भागवत में तरह तरह का रूप हम लोग देखेंगे पंचम स्कंध में सप्तम स्कंध में पहला शुरुआती तो है जन्मा दस यदि पश्चात सभी ये श्लोक का व्याख्या करो इसमें भी संकीर्तन ही आता है आप पोहपा जी का सुंदर व्याख्या है इसमें भागवत जी जब पूरा खत्म अठारह हजार निष्पत्ति हो रहा है तब भी देखो संकीर्तन देके ही ये भागवत जी का पूरण होता है नाम संकीर्तनम यस्सो सर्व पाप प्रणासनम प्रणाम दुख शमनम तंग नमी हरिन परम नाम संकीर्तनम यस्सो सर्व पाप प्रणासनम प्रणाम दुख शमनम हरिम परम आज सुखदेव गोस्वामी जी ने उत्तर दिया है बोले ये कुछ साधन बताओ जो सारे साधन का ऊपर है इसमें हम कामयाब होके ही रहेंगे वो कौन सी साधन है इसका उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जो बताए हमने बता एत निवृत्त नाम इच्छताम मकुतो भयम योगिनाम नीपो निर्णित हरिना कीर्तनम एक तिवृत माननमता भयम योगी नाम निप निर्णित हरिर्ना अरे ये हमको क्या बोलना है इट इज ऑलरेडी डिसाइडेड बट बाय ऑल बिग बी संत महात्मा ये तो शास्त्र का निर्णय पहले से ही है तुम हमको पूछते हो एता निवृत्तमान जो निवृत्त मान निवृत्ति का मार्ग पर चलना चाहते हैं दुनिया का जो भोगों का रास्ता है इसमें चलकर किसी को आनंद मिला है कैन यू शो मी वन सिंगल इंस्टेंट एक उदाहरण दिखाओ वो बोले महाराज हम दुनिया का आनंद का रास्ता में दौड़े और हमको ये सब आनंद मिला नहीं है भागवत में नवन स्कंध में जाओ वहां भी अगर चर्चा हो तो सुनोगे सब रसमय कथा भागवत का शांति नहीं मिलेगा क्यों तुम्हारा जो किए हुआ किए हुए जो कर्म है उसका फल तुमको ही भुगतना पड़ेगा अवश्यमेव अभक्तव्यम कृतम कर्मम शुभा शुभम अवश्यमेवक्तव्यम कृतम कर्म सुभा इसलिए नौतम ठाकुर जी बताए पुण्य से सुखे धाम नालोइय तार नाम पुण्य करने से भी इट्स अ काइंड ऑफ बॉन्डेज आई कैन प्रूव बट यू हैव नो टाइम पास समय नहीं है कैसे बताएं अगले दिनों में अगर चर्चा करने का आदेश दोगे तो ये दास जरूर करने का कोशिश करें श्री प्रबोधानंद सरस्वतीपाद जी का जो श्लोक देकर शुरुआत हुआ था कथा का वहां क्या बोला था क्या बोला था जो श्लोक शुरू हुआ था पहले में क्या श्लोक था हमारा संसार सिन्धुतरणी हृदय यदि सा संकीर्तन अमृत रसे रमते मनुष्छेद प्रेमा बुधौ बिहरणी यदि चित चैतन्य चंद चरणी कुतागम चैतन्य चंद्र चरणे कुरुता अनुरागम अगर ये भवसिंधु पार कर कर आपको आनंदमय जगत में प्रविष्ट होने का इच्छा है तो क्या करो क्या करो तो आप क्या करो और अगर आपका मन संकीर्तन में वास्तव हरि कथा में लगन लग गया तो महाराज कमाल की बात है यू आर सक्सेसफुल 100%. नाम संकीर्तन में लगन लगना दैट इज द वाइटल क्वेश्चन इसके बारे में हम सप्तम स्कंद से बाद में चर्चा करेंगे क्योंकि आपका पास हरिकथा सुनने के लिए कोई टाइम नहीं है दुनियादारी का जितने सारे रिश्तेदारी जितना काम करने का बहुत टाइम है बट हरिकथा इन टोटल वन आवर वी कैन अलॉट फॉर यू दैट इज अ फैंटास्टिक डिसीजन Taken by you, हमको हंसी आ रहा है इतना नाचा कोदा हो रहा है इतना भंडारा हो रहा है वह हरिक था ओनली वन आवर तो इसमें क्या बोला जाएगा तो ये बोला चैतन्य महाप्रभ का जो अपना पार्षद प्रबोधानंद सरस्वती पद जो अगर संकीर्तन में आपका लगन लग गया हो और प्रेम का समुन्दर में आपको तैरने का इच्छा है महाराज ये जगत का जो समुन्दर है इसमें आपको फेंका जाएगा तो आप डूब जाओगे समुन्दर ये जो जड़ जगत का समुन्दर है इसमें आपको फेंका जाएगा तो आप डूबो डूबो मरोगे लेकिन संकीर्तन समुद्र में गुरु जी हमको फेंक दे तो हम तैर जाएंगे बोलो वन छा गलोधरुष्य की बा सिंध अचितान पावने वैष्णव बहुत पेमानंद है